भूत संप्लव वर्णन परम धीमान श्री सूत जी के द्वारा वर्णित तृतीय पात का श्रवण करके परम श्रेष्ठ ऋषियों ने फिर उनसे चतुर्थ पात के विषय में पूछा था ऋषियों ने कहा हे hey भगवान आपने हमारे समक्ष में अनुशंग से यह तीसरा पात्र तो भली भांति वर्णन करके सुना दिया है अब आप कृपा करके चतुर्थ पात का जो संहार हो उसका परिकीर्तन कीजिए पूर्व में जो सब मनवंतर हुए हैं तथा दूसरे जो भी मनवंतर हैं, उन्हीं के साथ इन सप्त ऋषियों का वर्णन कीजिए और वर्तमान समय में जो भी मनवंतर हैं, उसको बतलाइए इस महान आत्मा वाले विसर्ग का अवयवों के सहित विस्तार बतलाइए और सभी कुछ विस्तार के साथ तथा अनु पूर्वी ऐसी अर्थात क्रम से आरम से अंत तक हमको बतलाइए श्री सूद जी ने कहा मैं आपके सामने अब सभी कुछ यथार्थता से वर्णन करूँगा श्रेष्ठ मुनिगणो अब मैं इस चतुर्थ पाठ का संहार के सहित वर्णन करता हूँ वर्तमान में महात्मा वस्वत मनु का जो भी निसर्ग है उसका भी वर्णन विस्तार के साथ आरंभ से अंत तक क्रम से करूँगा आप लोग इस सब का श्रवण करिए हे द्विजो सभी मनवंतरो का संक्षेप जो भी भविष्य में होने वाले सात मनवंतर है उनके ही साथ में वर्णन करूँगा और लोगों का जो प्रत्यय होगा उसको भी बतलाऊंगा बता देने वाले मुझसे यह सभी भली भांति समझ लीजिए ये सात मनवंतर तो मैंने आपको बता दिए हैं और भली भांति कहकर सुना दिए हैं अब प्रजा सातों में जो होगी वे अनागत मनवंतर जो आगे आने वाले हैं उनको संक्षेप से बतलाता हूँ आप लोग श्रवण कीजिए अब सावर्ण वस्वत मनु के विषय में बताऊंगा भविष्य में होने वाला है इसका भविष्य में संक्षेप से कहूंगा आप लोग समझ लीजिए जो अभी तक नहीं हुए हैं, वे सब साथ ही महर्षिगण कहे गए हैं, उनके परम शुभ नाम ये हैं: कौशिक गालव जमदग्ने भार्गव द्वेपायन वशिष्ठ कृप शारद्वत आत्रे, दीप्तिवान ऋष्यश्रंग, काश्यप भरद्वाज द्रोणी महायशस्वी अश्व ये सात महान आत्मा वाले परम ऋषि गण आगे होने वाले हैं। वे सब सुंदर तप वाले अपरिमित आभा से सुसंपन्न और सुखतीस गण हैं। उन देवों का गण एक एक विंशक कहा गया है मैं अब उनके नाम बताते हुए कहूँगा आप लोग बहुत ही सावधान होकर उनका श्रवण कीजिए और भलीभांति समझ लीजिए कृतु तप शुक्र कृति नेति प्रभाकर प्रभास मांसकृत धर्म तेजो रश्मि क्रतु विराट अर्चिष्मान धोतन भानु यश ये सुंदर तपो वाले हैं। इनकी विष्ती है जो नाम बताकर कीर्तित कर दिए गए हैं प्रभु विभु विभास, जेता हंता रिहा क्रतु सुमति प्रमति दीप्ति और महान मह समाख्यात हुआ है देही, मुनि इन पोष्टा सम सत्य विश्रुत ये सब अमित आभा से संपन्न थे इनकी भी विंशति कही गई है अर्थात इन बीसों का समुदाय बताया गया है अब अन्य विंशति भी बताई जाती है दम दानी ऋत सोम विद्यायम निधि होम हव्य हु दान देव दाता तप शम ध्रुव स्थान विधान और नियम ये विंशति होती है ये सब सावर्णय मनवंतर में सुख बताए गए हैं वे सब मारीच काश्यप के ही पुत्र हैं, जो महान आत्मा वाले थे इसके अनंतर में वर्तमान काल के साठ देवता होंगे सावर्णा मनु के पुत्र तो नौ ही होंगे विरजा चारवरीवान तथा दूसरे निर्मोक आध्य अन्य सावर्ण अंतरों में नौ बतलाऊंगा अन्य सावर्ण मनु ब्रह्मा जी के पुत्र होने वाले है वे मेरू सावर्णी से लेकर चार दिव्य दृष्टि वाले हैं वे सब प्रजापति दक्ष के दोहित्र हैं और क्रिया नाम वाली उसकी दुहिता के पुत्र हैं। ये है द्वारा, द्वारा जनित हुए हैं महरलोग को गए थे और वृद्ध भविष्य मेरू पर्वत पर समाश्रित थे वे महानुभाव पूर्व में समुत्पन्न हुए थे जिस समय में चाक्षुष मनवंतर था वे सब मनु भविष्य अनागत अंतर में समुत्पन्न हुए थे जो मनुगण प्राचेतस दक्ष के दोहित्र थे वे नाम से पांच तो सावर्ण थे और चार परम से समुत्पन्न हुए थे संज्ञा का पुत्र एक सावर्णी तथा वे था सबसे बड़ा संज्ञा का पुत्र प्रभु वैवस्वत मनु था वे मनु के अंतर प्राप्त हो जाने पर उन दोनों की समुत्पत्ति परम शुभ हुई थी हमने ये चौदह मनुओं का वर्णन कर दिया है जो कि की परमाधिक कीर्ति का वर्धन करने वाले हुए हैं वेद में स्मृति में और पुराण में वे सभी बहुत ही होनहार बताए गए हैं ये सभी प्रजाओं के तथा प्राणियों के स्वामी हुए हैं उन्ही नरेश्वरों के द्वारा पूरे सहस्त्र युगों तक यह संपूर्ण पृथ्वी सातों द्वीपों से समन्वित और बड़े बड़े विशाल नरों से युक्त परिपालन करने के योग्य है प्रजाओं के द्वारा तथा तप से जो उनका विस्तार है वे सभी बताया जा रहा है ये चौदह सर्ग स्वयंभु आदि के हैं, सभी जान लेने के योग्य हैं। यहाँ पर मनमंत्रों के अधिकारों में एक एक बार यह होता है जब अधिकार विनिवृत्त हो जाता है तो वे सब जाकर महरलोक के समाश्रय वाले हो जाते हैं उनमें जो आठ थे वे व्यतीत हो चुके हैं और छूसरे थे पूर्व में होने वालों में यह वर्तमान में होने वाला यह वस्वत प्रभु शासन कर रहे हैं जो भी शिष्ट रहे हैं उनको देव ऋषि और दानवों के ही साथ अब बतलाऊंगा हे द्विज संपूर्ण प्रजा की सृष्टि के साथ ही उन सभी अनागतों को बतलाया जाएगा अर्थात आगे होने वाले हैं उनको कहेंगे वे वस्वत मनु के विसर्ग से उनका भी विस्तार जान लेना चाहिए कारण यह है कि वे सब वे मनु से तो अन्यून है और न उससे अतिरिक्त ही है वे बहुत है इसलिए और उनका दूसरी बार कथन होने से उनके विषय में विस्तार नहीं कहूँगा जो भी पहले हो गए हैं, तथा जो भविष्य में होने वाले हैं, उन सभी के विषय में अधिक विस्तार नहीं कहा जाएगा इस कारण से कुल कुल में विभाग से ही निसर्ग समझ लेने चाहिए उन्हीं की सिद्धि के लिए विस्तार से और क्रम से कहता हूँ प्रजापति दक्ष की कन्या बड़ी ही धमिष्ठा थी तथा उसका नाम सुव्रता प्रसिद्ध था समस्त कन्याओं में बहुत श्रेष्ठ जेष्ठा थी जो वैरणी की सुता थी पिता उस कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के समीप में गए थे ब्रह्मा जी वैराज में संवस्थित थे और धर्म तथा मन के द्वारा उपासीन थे जब दक्ष भव और धर्म के समीप में स्थित थे तब उनसे ब्रह्मा जी ने कहा था हे hey दक्ष आपकी सुव्रत कन्या चार मनुओं को जन्म देगी जो इसके पुत्र चारों वर्णों के करने वाले परम शुभ होंगे ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर दक्ष धर्म और भव उस समय में यह किया था उस समय ब्रह्मा जी के साथ ही मन से उन तीनों ने उस कन्या को गमन किया था सत्याभी उनकी कन्या के तुरंत ही समुत्पन्न किया था अर्थात रूप से उन्हीं के सुदृश चार कुमारों को जन्म दिया था वे कार्यों के करने में संसिध थे तथा श्री से समन्वित हुए थे उनके तुरंत ही समुत्पन्न शरीर सभी उपभोगों के लिए समर्थ थे स्वयं ही समुत्पन्न कुमारों को देखकर वे जो उस समय ब्रह्मा के व्यापारी थे आपस में बहुत ही संरभ वाले होकर खींचातानी करने लगे कि यह मेरा पुत्र है यह मेरा पुत्र है ऐसा ही कह रहे थे फिर उन्होंने आपस में कहा था कि यह अभी से आत्मा से ही समुत्पन्न है अतएव जो भी जिसके शरीर के तुल्य हो वह उसी को अपना सुत मान लेवे, जो भी जिसके रूप वीर्य और मात में सदृश होवे अथवा वर्ण से जो जिसके समान हो उसी को वह ग्रहण कर लेवे इसी में आपका कल्याण है यह तो निश्चित ही है कि पुत्र पिता के रूप को सर्वदा ग्रहण किया करता है इसलिए पिता और माता के वीर्य से पुत्र सदा आत्मा के ही समान हुआ करता है उस प्रकार ऐसी उन्होंने समझौता करके सब सुतों का ग्रहण किया था चाक्षुष मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर और वे मनवंतर के संप्राप्त होने पर प्रजापति का रुचि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम रौच्य हुआ था जो भूति के गर्भ से उत्पन्न किया गया था उस पुत्र का नाम भौत्य हुआ था और यह कवि का पुत्र था वे मनवंतर में विवस्वत के दो मनु उत्पन्न हुए थे और जो वैवस्वत मनु था वो सावर्ण नाम से विश्रुत था प्रभु वस्वत मनु संज्ञा का ही पुत्र जानना चाहिए पर यह विद्वान थे स्वर्ण का अन्य सुत था जिसे मनु कहा गया है और जो सावर्ण मनु है वे चार महर्षियों से जन्म ग्रहण वाले हैं वे निश्चित रूप से तपश्चर्या से संभव आत्माओं वाले हुए थे और अपने मनमंत्रों में ही हुए थे आगे होने वालों में सभी कार्यो के अर्थों का साधन करने वाले होंगे प्रथम मेरू सावर्ण में दक्ष प्रजापति के पुत्र मनु के मरा मरीचि गर्भ और सुधर ये तीन थे वे सब महान आत्माओं वाले वे वस्वत मनमंत्र में समुत्पन्न हुए थे वे दक्ष के पुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र थे जो आगे होने वाले हैं, वे होंगे एक एक द्वादश गण है ईश्वर, ग्रह राहु, वाकु वंश ये पारा बारह हैं, जो जान लेने चाहिए अब उत्तर जो है उनको भी जान लो वाजिब वाजीजित प्रभूति ककुदी धिक्रावा प्रणीत विजय मधु उत्तय उत्तमक ये दो है ये द्वादश मरीची हैं। सुधर्मान को बतलाऊंगा उनको नाम से समझ लो वर्ण अथगर्वी भुरण्य, बर्जन अभित द्रव जंभ, आज शक्रक सुनेमी धुते, ये सब सुधर्मान कीर्तित किए गए हैं उस समय में उनका जो होने वाला इंद्र है उसका नाम अद्भुत है स्कंद, पार्वतीय, कार्तिके पावकी मेधातिथि, वसु, काश्यप, ज्योतिषमान भार्गव ध्युतिमान, अंगीरा वसीन वशिष्ठ आत्रेय हव्य वाहन सुस्पा पोलाह ये सात रोहितेतर हैं। धृतिक केतु दीप्ति केतु शाप हस्त निरामय पृथुश्रवा श्रवा अनक बुरिद्युमन ये प्रथम सावर्णी के नौ पुत्र बताए गए हैं इसके अनंतर दशम पर्याय में धर्म के पुत्र द्वितीय सावर्णी मनु के जो आगे होने वाला है उस मनु के अंतर में सुधामान और विरुद्ध ये दो ही गण कहे गए हैं वे सभी दीप्तिमान थे और वे सम शत संख्या वाले थे ऋषियों ने प्राणों के शत को पुरुष यह कहा है वे धर्म के पुत्र मनु के देवगण होंगे और उनका इंद्र भविष्य विद्वान है और शांति नाम वाला कहा जाता है हविष्मान पोलह श्रीमान सुकीर्ति भार्गव आयोमूर्ति आत्रे वशिष्ठ अपव पौलस्त अप्रतिम गाभाग काश्यप अभिमन्यु आंगीरस ये सात परम ऋषि अर्थात सर्वोत्तम सात ऋषि हैं सुक्षेत्र उत्मोजा भूरीसेन वीरवान निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ भूरीसेन सुवरचा ये दश मानव कहे गए हैं। एकादश पर्याय में तीसरे सावर्ण में निर्माण रति वाले देवगण हैं जो स्वेच्छा से गमन करने वाले हैं और मन के ही तुल्य वेग से समन्वित हैं। महान आत्माओं वाले देवताओं वाले देवताओं के ये तीन गण विख्यात है उन स्वर्गवासियों का एक एक 300 गण हैं, एक मास के 30 होते हैं जिनको कवि गण जानते हैं निर्गण में रति अर्थात अनुराग रखने वाले हैं और रात्रियाँ तो विहंगम हैं। तीसरा गण जो कहा गया है वह देवताओं का होगा मन के वेग और मुहूर्त ये देव कीर्तित किए गए हैं ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र होने वाले हैं, जो कि मानव कहे गए हैं फिर उनका इंद्र नाम वाला सुरराट होने वाला है उनके जो सप्त ऋषिगण होंगे वे भी बतलाये जा रहे हैं। उनको भली भांति समझ लो हविष्मान काश्यप वपुष्मान भार्गव आरुणि, आत्रे वशिष्ठ नग पुष्टि आंगीरस पोलस्त निश्चर पोलह, अति तेजा ये सब प्राजापात्य सावंड के नौ पुत्र है अब बारह वे पर्याय में रुद्र के पुत्र मनु के चतुर्थ रुद्र सावर्ण हैं। उसके अंतर में जो देवगण हैं, उनका भी आप लोग श्रवण कर जो अभी नहीं आगत हुए हैं वे देवताओं के पांच ही गण कहे गए है देवहारित रोहित तथा सुमनस होते हैं। सुकर्माण सुतार विद्वान सहस्त्र पर्वत अनुचर अपाशु मनोजव